अब तीसरा विभूतिपाद पाद करते हैं योगदर्शन भूमिका पंच पंच बहिरंगाणी बहिरंगाणी साधना साधना धारणा धारणा वक्तव्य वक्तव्य तो योग के आठ अंग हैं जिनमें से की चर्चा पूरी हो गई उपतानी पंच बहिरंगाणी साधना साधन को दो भागों में बांट दिया बहिरंग और अंतरंग आठ में से पांच पहले पांच हो गए बहिरंग साधन और बाकी के तीन हो गए अंतरंग साधन इस तरह से बहिरंग साधन जो दूर के साधन है और अंतरंग साधन जो निकट के साधन है इस तरह से बहिरंग पांच साधन तो कह दिए अब धारणा वक्तव्य अब धारणा को कहना चाहिए आठ में छठा नंबर धारणा का है इसलिए धारणा की बात करेंगे सूत्र पहला बोलिए देश बंध देश चित्त धारणा धारणा ते हैं चित्त चित्त को देश बंधा देश का अर्थ है स्थान सामान्य बातचीत की भाषा में हिंदी भाषा में देश का मतलब होता है चीन जापान भारत रूस अमेरिका उसको देश कहता है लेकिन संस्कृत भाषा में देश का मतलब स्थान कोई भी स्थान चाहे एक मिलीमीटर स्थान इतने छोटे का नाम भी देश है। तो यहां देश शब्द का अर्थ हुआ शरीर में कोई भी स्थान जैसे मस्तक है नासिका है कंठ है हृदय है नाभी है कोई भी शरीर में स्थान हो उसका नाम है देश तो देश बंधा किसी भी देश में स्थान में बांध देना स्थिर कर देना किसको चित्त चित्त को तो चित्त को शरीर में किसी भी एक स्थान पर स्थिर कर देना इसका नाम धारणा है ये योग के आठ अंगों में से छठा अंग हुआ भाष्य पढ़ेंगे नाभिचक्रे चक्रे, चक्रे हृदय कुंडरी के हृदय कुंडरीके मूर्ति ज्योतिषी मूर्ति ज्योतिषी नासिकाग्रे नासिकाग्रे जिहुआग्रे जिहुआग्रे इतिक देश बाह्य वा, वा विषय चित्तस्य, चित्त वृत्ति मात्रेण, वृत्ति मात्रे बंध बंधि इतीधारन, कहते हैं कि नाभी चक्रे ये नाभी चक्र है यहाँ पर ये एक देश है ऑप्शन बता रहे हैं अनेक विकल्प हैं, मन को शरीर में कहीं भी बांध सकते हैं तो नाभी ना चक्र में हृदय कुंडरी के हृदय कमल में मूर्धनी ज्योतिषी मूर्धा की ज्योति में मूर्धा मस्तक यहां भी कह सकते हैं अथवा आंख बंद करके अंदर हमें कोई प्रकाश दिखता है उसको भी ज्योति प्रकाश को कहते तो मूर्धा की ज्योति में आंख बंद करके अंदर मस्तिष्क में जो हमें प्रकाश किसी भी जगह पर की सभी? नहीं वो तो हमारी इच्छा चाहे जैसा देख सकते हैं प्रकाश भी देख सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं और अलग अलग रंग का भी देख सकते है आप नीले रंग का प्रकाश देखो नीला दिखेगा पीला देखो पीला दिखेगा हरा देखो हरा दिखेगा केसरी देखो वो दिखेगा लाल देखो लाल दिखेगा वो तो हमारा मन का विचार है जो जो चीजें हमने देख रखे हैं वो सारे हमारे स्मृति में उनमें से आप जो भी याद करेंगे वही चित्र तो चाहे कोई सूर्य का रूप में देखे चंद्रमा के रूप में देखे कोई दीपक बत्ती मोमबत्ती के रूप में देखे जैसे भी देखे सब दिखेगा जो देखो वही दिखेगा बल्कि मनोविज्ञान तो ये कहता है आप जिसको मना करोगे पहले वो दिखेगा <laughs> आपको ये कहा जाएगी आप आंख बंद करो पर बंदर का ध्यान मत करना, तो आप सबसे पहले बंदर कोण की अच्छा मोर को मत देखना तो सबसे पहले मोर कोह <laughs> सबारा सब विचार की बात है जैसा हम चाहेंगे वैसा दिखेगा तो मूर्धा की ज्योती में भी हम अपने मन कोग्र करते स्थिर कर सकते नाशिकाग्रासिका अग्र भाग मे मन को टिका सकते हैं। जिहवा के अग्रभाग में भी रोक सकते हैं जहाँ इच्छा हो वही रोक सकते हैं एवं आदिशु देश आदि आदि शरीर के अंगों में अलग अलग स्थानों में जहाँ इच्छा हो वही मन को टिकाए तो आगे लिखते हैं बाह्य व विषय अथवा प्रारंभिक अभ्यास के तौर पर बाह्य विषय में भी हम अपने मन को रोक सकते हैं प्रारंभिक जैसे अब आंख बंद करके रोकना तो कठिन है मन को टिकाना कठिन पड़ता है तो प्राइमरी प्रैक्टिस और उस ओम अक्सर को देखते रहिए उसी पर अपने मन को दृष्टि को टिकाइए देर तक एक मिनट दो मिनट उस पर टिकाइए छोड़ दीजिए फिर एक दो मिनट देखिए उसको बीच में पलकें झपक सकते हैं ऐसे आवश्यकता पड़े तो पलकें झपक सकते हैं जरूरी ऐसे लगातार देखना आवश्यक नहीं है बस दृष्टि रहनी वहीं चाहिए उसी अक्षर को तो चाहे ओम के अक्षर को देखिए चाहे कोई मोमबत्ती जला के उसको देखिए लोको कोई दीपक जला के उसको देखिए कुछ भी कही विषय उसको देखिए इस प्रकार से अपने चित्त से चित्त को मात्रेन बंधा वृत्ति मात्र से बांध देना तो वृत्ति मात्र से बांध देना का मतलब क्या हुआ मतलब लगातार उसी को देखना बीच में दूसरा विचार नहीं आए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए उसी पर हमारा मन केंद्रित रहना चाहिए लगातार इस तरह से मन को स्थिर करना ये जो बाही अभ्यास है 5 दिन 10 दिन 15 दिन कर सकते कोई दीपक जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, ओम का चित्र देखें 10 दिन 15 दिन और 2-2 मिनट अभ्यास करके फिर छोड़ दें एक अभ्यास किया 2 मिनट फिर छोड़ दिया 2-4 मिनट छोड़ दीजिए फिर दो मिनट अभ्यास किया फिर तीन चार मिनट छोड़ दीजिए फिर दो मिनट देखा ऐसे तीन चार राउंड एक समय के अभ्यास में करना दो दो मिनट के तीन चार पांच राउंड में दो दो मिनट के पांच राउंड कर लीजिए हो पंद्रह दिन, दिन, दिन करके आपकी दृष्टि वहां टिकने लग जाएगी तो एक क्षेत्र पार हो गया अब आंख बंद कर लेंगे अब उसी चीज को अपने मन में अंदर जो स्क्रीन दिशती है पर वही काम करेंगे जो आंख खोल के कर रहे थे मान लो दीपक जला के देख रहे थे बत्ती को तो अब आंख बंद करके वो दीपक की बत्ती अपने अंदर देखिए 10-15 दिन ऐसा ये धारणा का है और वो जो बत्ती देखेंगे वो कहीं पहले यहां मस्तक आदि को स्थान को चुन ले उस पर अंतरदृष्टि से देखें फिर वहां उस बत्ती को देखे तो थोड़े दिनों में आपका अंदर भी मन टिकने लग जाएगा बंद करके, मिलाकर एक महीना बोलिए धारणा ठीक है, है स्पष्ट हो गया ना अब लोग क्या करते हैं वो बाहर के चित्र देखते हैं एक महीना दो महीना एक साल दो साल पचास सर्व तक बाहेर मूर्तिय कोधते राहते और पचास सर्में बढते कोण अच्छा पढाई नाही आहे ना आदमी एक बार एक परिक्षा देणे गे फेल होगा अगले सर्व फिर वेल होगा अगले सर्व फिर परिक्षा दिल होगा पचास सर्व तक एकही क्लास फेल होते रो हे पढाई नाही होई नागे तो बढना चित्रो कोखते मूर्तिओते अगर वो योगाभ्यास के उद्देश्य से कर रहे हैं अगर वो ईश्वर भक्ति के नाम पर कर रहे हैं तो इनका सहारा आप पांच दिन पंद्रह दिन ले सकते हैं इससे अधिक नहीं नहीं तो आप उसी में उलग जाएंगे ऐसे फंस जाएंगे फिर वो हटाएंगे तो भी नहीं हटेगा ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमको जो पचास साल से मूर्ति पूजा कर रहे हैं चित्रों का दर्शन कर रहा है और रोज श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखते हैं रोज देखते हैं ध्यान से देखते हैं अब वो देखते देखते ऐसी फिट हो गई उनके अंदर हम कहते हैं अब आंख बंद करके उस चित्र को हटाओ हम कहते हैं महाराज जी हटता ही नहीं जाएगा अब वो ऐसा फिक्स हो गया वो हटता ही नहीं कहां से कहीं उलझगे ईश्वर तो छूट गया और बाई चीजों में ही उलझगे तो इसलिए अधिक दिन नहीं देखना उससे फिर हानि हो जाएगी पांच दिन पंद्रह दिन देख सकते हैं बस ये हो गई धारणा फिर जब पंद्रह दिन बाह्य अभ्यास कर लिया पंद्रह दिन आँख बंद करके कर लिया फिर क्या करना से भी हटा देना और फिर आकाश खाली खाली आकाश और अंधेरा जो दो चीजें मैं बताता रहता हूं ध्यान के अभ्यास में एक तो अंधेरे की स्थिति बनाए अब कोई प्रकाश नहीं कोई लाइट नहीं कुछ नहीं क्योंकि हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं या तो ईश्वर का चिंतन करेंगे या फिर संसार का अब हम करना चाहते हैं ईश्वर का चिंतन तो संसार की चीजों को बंद करना होगा उसको बंद करने के लिए दो रास्ते एक तो संसार की चीजें बाहर से दिखती है आँख से उससे बचने के लिए हमने आंख बंद कर ली ऐसे अब से तो नहीं दिख रहा पर मन में चित्र पड़े वो अंदर मन में दिखते उसको बंद करने के लिए फिर अंधेरा बनाया इसलिए अंधेरे की स्थिति हम मनाते कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता तो बाहर से आंख बंद कर ली तो बाहर से दिखना बंद और अंदर मन में अंधेरे की स्थिति बनाएंगे तो अंदर भी कुछ नहीं दिखेगा तब ईश्वर का चिंतन हो पाएगा तब ध्यान उपासना ठीक होगी इसलिए हम यह उपाय बताते हैं अंदर आंखें बंद करके अंधेरे की स्थिति बनाएं और खाली खाली आकाश शून्य आकाश खाली स्थान उसको देखें उस आकाश में फिर ईश्वर का विचार करेंगे ईश्वर एक है सर्वव्यापक है निराकार है आगे फिर तो ये सारा क्षेत्र धारणा का है यहां पर मन को किसी एक स्थान पर टिकाना ठीक है जी। आगे चलें, एक प्रश्न बोलिए थोड़ा ट्राई किया कि किसी और में भी करते। नहीं। नहीं। तो होता नहीं हो कैसे हाँ जबरदस्ती लाना पड़ता मतलब हम खा जब एक जगह टिकी रहा है तो दूसरा मेहनत फालतू की क्यों करे एक ही व्यक्ति को सब जगह मन टिकाना अनिवार्य नहीं है ये विकल्प इसलिए दिए गए हैं जिसको जो अच्छा लगे सूट करे जहां आसान लगे वहां कर लो मन को टिकाना मुख्य उद्देश्य है ईश्वर तो सभी जगह है ईश्वर मस्तक में है क्या हृदय में है कंधे में भी है नासिका में है कंठ में है नाभी में है वो तो सभी जगह है तो कहीं भी ध्यान कर सकते है जहां आपको अच्छा लग रहा है आसान लग रहा है वही कीजिए ना दूसरी जगह पर क्यों भागे नहीं तो ये बाधित न्याय कहलाएगा बाधित न्याय बाधित न्याय क्या होता है उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचित विधी बाधित नाही आय समने चिज उपलब्ध आहे भाग रहाका ठिकाणा पता नाही मिलेगी की नाही उत्तर पीछे भाग रहाको खायगे तो येते बुद्धिमत्ता नाही है मान लिजे दुपहर का सम है भोजन का समय है भोजन तयार है और घर आप निक माता जीने बेटा खाना खा के जाऊ खाना तयार है गरम गरम आपने मे बाहेर जाऊंगा बाजार मे ढूंगा की खा लूंगा कोण समजदारी थोडी आहे सामने तैयार है तैयार खाने को छोड़ के भाग रहे हैं और वहाँ बाजार में कहा ढूंढते फिरेंगे पता नहीं मिलेगा अच्छा नहीं मिलेगा कैसा मिलेगा कब मिलेगा तो उपस्थित को छोड़कर अनुपस्थित की इच्छा करना ये समझदारी नहीं है इसी नियम से जहाँ आपका मन टिक रहा है आसानी से टिक रहा है मान लो मस्तक में टिक रहा है तो उसको छोड़कर हृदय में टिकाना जबकि वहाँ टिकाना बड़ा कठिन लग रहा है टिक नहीं रहा है तो वो अच्छा नहीं है जो उपलब्ध है उसी को करना चाहिए ये समझदारी है अधिकतर लोगों को यहां मस्तक में ठिकाना आसान लगता है अधिकतर और बाकी हरेक की रुचि अपनी अलग अलग है किसी को अन्य स्थान पर भी अच्छा लगता हो तो वहां भी वो रोक सकता है इसमें कोई समस्या नहीं तो ये हुई धारणा की बात अब आगे चलेंगे सूत्र दो ध्यानम बोलिए तत्र प्रत्यय प्रत्यय, प्रत्यय। एकता एकता ध्यानम सूत्र का अर्थ है तत्र तत्र मतलब वहां कहा जहां धारणा बनाई थी वहां मान लिया यहां मस्तक में धारणा बनाई थी अधिकतर लोगों को यही आसान लगता है तो आंख बंद करके इस स्थान को अंतरदृष्टि से देखना अंदर से हमको इस स्थान को देखना तो हमारा मन यहां टिक जाएगा इसको बोलेंगे हमने धारणा बनाई वहीं पर ध्यान करना है तो ध्यान क्या है उसकी परिभाषा बताई प्रत्यय एकता प्रत्यय का मतलब विचार विचार भी है ज्ञान भी है आदि आदि कहीं कारण भी अर्थ होता है प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं तो हम यहां प्रत्यय का अर्थ कर लेते हैं विचार प्रत्यय एकता विचार का एक ही प्रवाह बना रहे एक ही विचार लगातार बना रहे एक ही वस्तु के संबंध में बना रहे बार बार दूसरे दूसरे विचार न आए अन्य विषयों का विचार बीच में नहीं आ जाए एक ही विषय का विचार लगातार बना रहे इसका नाम ध्यान है तो मान लिया हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो ईश्वर संबंधी विचार ही लगातार रहना चाहिए जहां हमने धारणा बनाई वहीं पर हम अपने मन को स्थिर करके वहां ईश्वर संबंधी विचार करते रहेंगे बीच में खाने पीने का लड़ाई झगड़े का मुकदमे का नौकरी का ऑफिस का दुकानदारी का व्यापार का बिजली का बिल भरना गैस खत्म हो गई दूसरा कोई विचार नहीं आना चाहिए उनको सबको बंद रखना बस एक ही विचार ईश्वर संबंधी विचार लगातार बना रहे इसका नाम ध्यान ठीक है अब ईश्वर संबंधी विचार में आप ईश्वर के गुणों का परिवर्तन कर सकते हैं मान लिया आपने पहले ये विचार बनाया हे hey ईश्वर आप न्यायकारी है तो न्यायकारी गुण से आपने चिंतन किया दो तीन चार मिनट फिर आपने गुण बदल लिया आपने कहा हे hey ईश्वर आप आनंद स्वरूप है हमें भी आनंद दीजिए तो इतना तो चेंज कर सकते हैं यहां तक कोई समस्या नहीं है ठीक है यहाँ तक और विषय ईश्वरी रहा पहले हमने ईश्वर के न्याय गुण की बात की फिर आनंद गुण की बात की फिर हम ज्ञान की बात करेंगे फिर हम रक्षा गुण की बात करेंगे फिर हम दया की बात करेंगे हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं आप दयालु हैं आप सर्वरक्षक हैं आप चेतन हैं सर्वज्ञ हैं सर्वशक्तिमान हैं आनंद स्वरूप हैं ऐसे ईश्वर ही विषय रहेगा बस दूसरा नहीं बदलना चाहिए इसका नाम ध्यान फिर मान लीजिए बीच में ध्यान टूट जाता है क्योंकि इतना अभ्यास तो है नहीं मन, मन पर इतना नियंत्रण तो है नहीं फिर भूल से आदत के कारण व्यक्ती दूसरा विचार उठा लेता, था, उठालेत खाने पिने का क्या शाम को पार्टी में जाना, व्हा का निमंत्रण को आठ बजे पार्टी में आज अच्छा अच्छा माल मिलेगा, हु? क्या क्या मिलेगा साउथ इंडियन भी होगा डोसा होगा इडली होगी चटनी हो बरि होगा वी होगा फुट स्वीट्स होगे गुलाब जामुन हँगे हो फिर चय कॉफी तर होता ही है। पर सबसे पहले पहिले कोलके व्यक्ती सोचना फिर देर तक सोचता राहता अन ध्यान आता अरे मी ध्यान करतंजली महाराजने प्रत्यय एकता न एकही विचार ईश्वर संबंधी विचार बन रा बीच मे दुसरा नहीं आना दुसरा आता हटा दो के वापस वो हो, मन को वापस रोकेगा वापस लौटाएगा और फिर ईश्वर का ध्यान शुरू कर देगा ऐसा करना चाहिए तो बीच में दूसरा विचार आने पर ध्यान टूट गया ऐसा माना जाएगा वो श्रृंखला टूट गई ईश्वर वाली कोई बात नहीं चिंता नहीं है टूट जाए तो वापस जोड़िए फिर से ईश्वर का विचार कीजिए फिर से ध्यान लगाइए ऐसा करना चाहिए तो ये हुई परिभाषा ध्यान की सूत्र के अनुसार इसी को भाषा में बोलते हैं व्यास जी महाराज तस्मिन, तस्मिन देशे, देशे। भनस्य। भनस्य। प्रत्ययस्य एकतानता तो तत्र बोलिए त्रख्या में कहते हैं तस्मिन देशे उसी देश में उसी स्थान में जहां आपने धारणा बनाई थी उसी स्थान में ध्यय आलम्बन प्रत्यय से ध्येय का अर्थ है जिसका हम ध्यान करते हैं करेंगे वो है ईश्वर जिसका ध्यान किया जाए वो है ध्येय और वो है ईश्वर ईश्वर का ध्यान करेंगे ध्येय आलंबन से ध्येय के आश्रित विचार का आश्रय तो ईश्वर के आश्रय वाला जो विचार है मतलब ईश्वर से संबंधित विचार ईश्वर के विषय में जो विचार है प्रवाह एक जैसा प्रवाह बना रहे लगातार वही ईश्वर चिंतन ही चलता रहे प्रत्यंतरे अपरा दूसरे विचार से न छुआ जाए एक विचार बीच में न घुस जाए वही ईश्वर वाला ही विचार लगातार चले इसका नाम ध्यान है यह हुआ तो और एक करते इश्वर की खोज। हाँ तो ये खोजिए हम ईश्वर का ध्यान कर रहे है ईश्वर का चिंतन कर रहे है ईश्वर का विचार कर रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए तो हम तो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं हम ईश्वर की स्तुति भी कर रहे हैं प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए पर ईश्वर से अभी संबंध तो जुड़ा नहीं अभी हम संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसका नाम है खोज करना सर्च आउट हम ईश्वर से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं खोज कर रहे हैं ईश्वर कहा है ईश्वर कहाँ है तो हम अपनी और से इतना ही कर सकते जैसे बच्चा माँ से कहता है माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो अब खाना तो उसकी कस्टडी में मां के अधिकार में वो देगी हो तो देगी बच्चा तो मांग ही सकता है बस उसका हाथ नहीं जाता वो ऊंचे स्थान पर रखा है भोजन तो उसका हाथ पहुंचता नहीं तो फिर वो माँ के आधीन है माँ जब इच्छा देखेगी हाँ इसको वास्तव में भूख लगी है तो उतार के भोजन खिला देगी और अगर वो देखेगी ये खाली नाटक कर रहा है ऐसी खाना इसको है नहीं ऐसी ड्रामा कर रहा है कि हाँ हाँ मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो तो मां नहीं देगी तो बच्चे के हाथ में कितना है प्रार्थना करना मांगना कि मुझे दो अब माँ के अधिकार में वो देगी या नहीं देगी वो जाने इसी तरह से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं भगवान आप न्यायकारी हैं हमें भी न्यायकारी बनाइए आप आनंद स्वरूप है हमें आनंद दीजिए आप सर्वरक्षक है हमारी रक्षा कीजिए हमारा काम इतना आगे ईश्वर हमारी रक्षा करेगा बनाएगा आनंद देगा वो उसके अधिकार में जब वो देखेगा हाँ इसकी डिमांड सच्ची है वास्तव में ये दुनिया से दुखी हो चुका है तंग आ गया परेशान हो गया अब इसको इच्छा हुई है वास्तव में मेरा आनंद प्राप्त करने की इसकी मांग असली है जनवन है तब वो ईश्वर देगा अपना आनंद देगा ज्ञान देगा बल देगा उत्साह देगा जो भी देगा तब ईश्वर देगा जब ईश्वर देगा उसका नाम समाधि होगा वो अगले अंग में आएगा आठवें वो होगी समाधि तो समाधि लगे हमारे हाथ में नहीं है वो ईश्वर के हाथ में हमारा काम है ध्यान, तक। ध्यान हमने कर लिया और जब हमारी पात्रता ईश्वर चेक कर लेगा कि ये ठीक पात्र बन गया तब वो उठा के दे देगा आनंद ज्ञान भी देगा सब कुछ देगा तो ये खोज ही तो है हम खोज ही कर रहे हैं ईश्वर की लाओ भाई देव हम बैठे आपके सामने विशारी ईश्वर केली दुनिया बिखारी सम मांगते भगवान मांगनाही सब कुठ भगवान देता दुनिया का राजा आहे अनादिकाल वही राजा आहे अनंत काल तो वहीगा इलिव्हर मांगना चथा योग्य यथाशक्ती यथाअसर अन्य मनुष्य सहायता व्यावहारिक रूपसे अन्य मनुष्यभना ईश्वरी पहिले आपली ओरसे पूरा पुरुषार्थ करणार पूरा हो जाए तो फिर दूसरे से मांगने की आवश्यकता नहीं यदि पूरी मेहनत करके भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ फिर दूसरे से प्रार्थना करेंगे वही आप भी सहयोग करो फिर वो सहयोग देगा ऐसे ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे ईश्वर आप भी सहयोग करो फिर वो भी करेगा पुरुषार्थी का सहयोग करेगा फालसियों का नहीं इसलिए वेदनाकारक है पुरुषार्थी बनो कुराना जिजी विषय छतंग समाह सौ वर्ष तक कर्म करते हुए पुरुषार्थी बनकर जी जीने की इच्छा करो आलसी मत बनायती देवा एक और मंत्र में बताया कि देवता लोग विद्वान लोग अथवा ईश्वर आलसी लोगों की कामना नहीं करते स्वप्नए न स्पृहते जो सोते रहते हैं आलसी है प्रमादी है मेहनती नहीं है उनको नहीं चाहते और जो सुनवंतम जो पुरुषार्थी है उसकी कामना कोवि नौकर रेगा आलसी कोथी व्यक्ती नोकरी पर रखेगा आलसी कोण काय का एक पत ही उत्तम योग्यता है मन मे पता है, है, है रुचि अभी अभी लग रहा है जी बात है हम वेक्टर भी भी नहीं व्याकरण तो भी ठीक आहे ठीक आहे कौनसे गुण हमे बढाणे गणित विद्या से आरम्भ होती है पहली से, पहली से होती है और कहा तक चलती है पीएचडी तक चलती तो गणित कोई सीखना चाहता है तो जितना उसका स्तर है वो उसी कक्षा से पढ़ना शुरू कर देगा और जो शिक्षक टीचर है अध्यापक वो उसको कौन से लेवल का गणित पढ़ाएगा जितना उसका स्तर है तो कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी है और वो कहता है गुरु मैं गणित सीखना चाहता हूँ तो गुरुजी जी कहेंगे ठीक है बेटा बैठो आपको गणित सिखाएंगे तो उसको पहली कक्षा का गणित सिखाएंगे वहां से शुरू करेंगे फिर वो पढ़ते पढ़ते सातवीं तक पहुंच गया फिर वो दूसरे अध्यापक के पास गया गुरु जी मैं गणित सीखना चाहता हूँ वो पूछेंगे अच्छा अब तक कौन सी कक्षा पास कर ली कुछ छठी पास कर ली चलो बैठो अब वो सातवीं का गणित पढ़ाएंगे फिर वो बारहवीं में आ गया तो बारहवीं का टीचर बारहवीं का गणित पढ़ाएंगे गणित तो शुरू से आखिर तक चलता रहेगा स्तर अलग अलग होगा इसी तरह से एक छोटे स्तर का व्यक्ति है उसका वैराग्य कम है संसार में रुचि अधिक है खाने पीने भोगने में भोगों में रूप रसगंध में रुचि है वहां से सुख लेता रहता है और वो रूटीन में ध्यान भी करता है जैसा बता रखा है सुबह शाम बैठ के ईश्वर का ध्यान भी करो तो ईश्वर में रुचि कम है संसार में अधिक है रुचि है वो उतनी उतनी प्रार्थना करेगा हे भगवान मुझे विद्या दीजिए ज्ञान दीजिए बल दीजिए आनंद दीजिए न्यायकारी बनाइए शक्तिमान बनाइए ऐसे ऐसे वो अपनी प्रार्थना करेगा तो जिस लेवल का वो है ईश्वर उसको उतना फल देगा जैसे पहली कक्षा वाले विद्यार्थी को टीचर ने उतनी कक्षा का गणित पढ़ाया आठवीं वाला नहीं पढ़ा वो समझ नहीं सकता विद्यार्थी की योग्यता है उतना उसको दिया जाएगा ये नहीं कि कुछ नहीं दिया जाएगा हाँ बारहवीं का मांगता है तो बारहवीं का नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो लाभ नहीं ले सकता बारहवीं कक्षा के स्तर का उसकी योग्यता नहीं है इसलिए बारहवीं का गणित नहीं पढ़ाएगा टीचर तो ईश्वर भी हमारा टीचर है हम उसके विद्यार्थी है वो हमारा गुरु जी हम है हम उससे मांगते हैं तो हमारे स्तर की परीक्षा करके उतना उतना फल देगा तो जितना हमारा ज्ञान है वैराग्य है ईश्वर के प्रति जितनी रुचि है उतने स्तर का हमको न्यायकारी बनाएगा उतने स्तर का ज्ञान देगा जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी संसार से फैर आगे बढ़ता जाएगा भोगों में रुचि कम होती जाएगी उतने उतने हम पात्र बनते जाएंगे तो जितने जितने पात्र ऊंचे होते जाएंगे उतना उतना ऊंचा फल मिलेगा फिर हमारी प्रार्थना अधिक अधिक से जाएगी तो इस तरह से रहेगा ठीक होगा तो योग्यता अनुसार देगा ईश्वर यहाँ तक ध्यान का प्रसंग पूरा हुआ यहाँ भी हम दे देगा और पढ़ना भी इन लोगों को जाना भी होगा जाना है इसको बाकी फे शाम को पडली